एक लंगड़ा आदमी बैठा था बद्रीनाथ के रास्ते पर और कहे जा रहा था कि लोग यात्रा करने को जा रहे हैं हमारे पास पैर होते तो हम भी भगवान के दर्शन करते पास में साथी बैठा था दो सौ दास था उसने कहा कि यार मैं भी जाता था ईश्वर के दर्शन करने लेकिन मेरे पास आंखों की ज्योति नहीं है कम से कम ईश्वर के धाम में जाने की तो रुचि है लेकिन नहीं है महात्मा ने कहा उसकी आखें और तेरे पैर दोनों का सहयोग हो जाएगा तो बद्री धाम में पहुंच जाओगे ऐसे ही ज्ञान आख है जीवन के तत्वों का ज्ञान जो है वो आख है लेकिन जो ज्ञान अगर कर्म में नहीं आता तो ज्ञान लंगड़ा रह जाता है कर्म करने की शक्ति जीवन में है लेकिन ज्ञान के बिना है तो वो अंधी शक्ति मिसयूज़ हो जाता है शक्तियों का और जीवन बर्बाद हो जाता है और यही कारण है कि जिनके जीवन में जप तप ज्ञान ध्यान या गुरुओं का सानिध्य नहीं है ऐसे व्यक्तियों की क्रिया शक्ति राग द्वेष और अभिमान को जन्म देकर हिंसा आदि का प्रादुर्भाव कर देती है शक्ति है कर्म करने की लेकिन आत्मज्ञान नहीं है जब तप नहीं है तो वह शक्ति करप्शन के तरफ दूसरों का अमंगल करने की तरफ अपने अहंकार को बढ़ाने के तरफ शक्ति नाश हो जाती है तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का समन्वय हो आज तक ऐसा मनुष्य ऐसा प्राणी पैदा ही नहीं हुआ जो बिना क्रिया के रह सके बिना कर्म के रह सके कर्म करना ही है तो ज्ञान संयुक्त कर्म करें। शास्त्र में तो यहां तक कहा है कि ज्ञानी महापुरुष जगत की नश्वरता जानने वाले महापुरुष भी कर्म करते हैं क्योंकि उनको देखकर दूसरे करेंगे तो बिना कर्म के नहीं रह सकेंगे अगर कर्म की शक्ति है तो ज्ञान के द्वारा भक्ति योग के द्वारा उन कर्मों की आट को ऐसा सुसज्जित कर दे कि जीवन दाता तक पहुंचा देंगे वे कर्म ज्ञान संयुक्त होंगे तो कर्म से कर्मों को काटा जाता है लेकिन वो कर्मों में अगर ज्ञान की सुहास होती है तो कर्म कर्म को काटेंगे और अहंकार की सुहास होगी तो कर्म वे कर्मो को ले आएंगे कुकर्मो को ले आएंगे इसीलिए कर्मों के जगत में ज्ञान का समन्वय होना चाहिए तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति तो ज्ञान में दो है एक तो सुख है और दूसरा समझ है ज्ञान में सुख भी है समझ भी है जैसे मेरे मुंह में रसगुल्ला रख दिया जाए और मैं नींद में हूं तो मिठास नहीं आएगी लेकिन जब वृत्ति मेरी जिभा से जुड़ जाएगी तो रसगुल्ले का ज्ञान होते ही मिठास का ज्ञान होते ही सुख आएगा बिना ज्ञान के सुख नहीं तो ज्ञान में ज्ञान ज्ञान भी है सुख भी है समझ लिए सुख भी ज्ञान है आत्मज्ञान उस तो ज्ञान के बिना मनुष्य चाहे कितनी कितनी कुछ क्रियाएं कर ले। लेकिन उसके क्रियाओं का फल उसकी परेशानियों का कारण बन जाता है लेकिन वही क्रियाएं अगर ज्ञान संयुक्त होती है तो क्रियाओं का फल आकर्तृत्व तो पद की प्राप्ति हो जाती है तो वेदांतिक ज्ञान उपनिषदों का ज्ञान एक ऐसी आर्ट है कर्मों में ऐसी योग्यता ले आता है कौशल कुशलता ले आता है कि आदमी का जीवन नश्वर जगत में होते हुए भी शाश्वत के अनुभव पे संयुक्त तो हो जाता है मरने वाले देह में अमर आत्मा के दीदार होने लगते हैं मिटने वाले संबंधों में अमिट संबंध का दर्शन होने लगता है गुरु भाइयों का संबंध भी मिटने वाला है गुरु शिष्य का संबंध भी मिटने वाला है लेकिन वो संबंध अमिट की प्राप्ति करा देता है अगर ज्ञान है तो और ज्ञान नहीं है तो मिटने वाले संबंधों में ऐसा मुह पैदा होता है कि चौरासी चौरासी लाख जन्म तथ आदमी भटकता रहता है यश ज्ञानमय तप हो ज्ञान मय इसका क्रिया हो ज्ञान संयुक्त श्री कृष्ण के जीवन में देखो क्रिया है लेकिन ज्ञान संयुक्त है जनक के जीवन में क्रिया है ज्ञान ज्ञान संयुक्त संयुक्त है। है, जी के जीवन में कर्म तो है, लेकिन प्रात काल उठ रघुनाथा माता पिता गुरना वह माथा ये ज्ञान की मोहम्मद महिमा गुरु से पहले जगपति जा विश्वामित्र जगह उसके पहले रामचंद्रजी जब जाते थे ज्ञानदाता गुरुओं का इतना आदर करते थे तो जीवन में ज्ञान की आवश्यकता है जति पसार हो रहे थे तो किसी किसान ने कहा कि बाबा जी दोपहरी हुई है अभी अभी खाना आएगा घर से आप खाइए आराम करिए फिर शाम को जहां आपकी मौज हो विचरण करिए किसान के आंखों तो एक साधु देखा लेकिन अंदर में समझ थी संत है थोड़ी तो से वक्का लो खुश गोरखनाथ जी को शोक दिया गोरखनाथ ने भोजन लिया आराम किया शाम हुई रमते राम भाई किसान ने प्रणाम करके कहा कि महाराज जी का करते करते ढोरों जैसा जीवन बिता रहे हैं कभी कभी तुम्हारे जैसे सुनताते हैं कुछ न कुछ मुझे उपदेश दे जाए गोरखनाथ ने देखा कि है तो पात्र पैर से सिखा तक नि बोले उपदेश का जो मन में आए वो मत करना गोरखनाथ को मसिंदर ने कहा था और यही वचन मसिंदरनाथ गोरखनाथ ने उस को कहा शाम हुई वो अपना घर जा जाना है घर के लिए कदम उठाया फिर सोचा कि गुरुजी ने कहा जो मन में मत करना ठहर गया जो मन में आ मत करना उस हिसाब से वो खेत नहीं रह गया और चौरासी सिद्धों में से एक सिद्ध पुरुष बन गया कर्म तो उसके पास थे लेकिन कर्म को जब ज्ञान का दिया मिल गया वो तो सिद्ध हो गया संत सुंदर हो गए अच्छे उच्च कोटि के संत थे उड़िया बाबा भी एक अच्छे उंच कोटि के संत थे आनंद मां उड़िया बाबा और हरि बाबा ये तीनों संत साथ में रहते थे बिंदावन में आनंदमय मां इंदिरा जी के गुरु हरि बाबा और उड़िया बाबा तो उनसे किसी ने पूछा कि भगवान की भक्ति में मन कैसे लगे बोले भगवान की भक्ति भगवान का दर्शन करने से तो भगवान में संदेह हो सकता है लेकिन भगवात्मा उनकी कथा सुनने से भगवान में श्रद्धा बढ़ती है लेकिन भगवान नाम की कथाओं से भी भगवान के प्यारे जो भक्त हो गए संत हो गए उनका जीवन चरित्र पढ़ने सुनने से भगवान में भक्ति बढ़ती है भगवान की कथा से भी भगवान के प्यारों की कथाओं में भक्ति का प्रागट्य हो जाता है तुरंग तो भादू हो गए नारेश्वर में अच्छे संत थे उनसे किसी ने पूछा कि आप तो ज्ञात हो गए अभी आपको क्या रुकता है बाबाजी बोले अभी भी मैं संतों का जीवन चरित्र पढ़ने में मेरी बड़ी रुचि रहती थी और कोई तो संत आ जाए नर्मदा किनारे पकड़ने करते करते तो मैं उसे भोजन बनाकर खिलाऊं ऐसे मेरे भाई आ जाते और मुझे बड़ा आनंद आता किसी संत ने प्रश्न पूछा था गालजी महाराज तो संत का मतलब क्या है कि जिनके द्वारा जन्मों के अंत करने का ज्ञान मिल जाए क्रियाओं के अंत करने का ज्ञान मिल जाए कर्म में ज्ञान अगर अकेला ज्ञान है तो लंगड़ा है शुष्क हो जाएगा और खाली क्रिया है तो वंदी हो जाएगी क्रिया करते रहते हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं अंत में परिणाम देखो तो कुछ नहीं हताशा निराशा जो बना बना सब छोड़ा पाप ज्ञान हो और ज्ञान के साथ कर्म हो इन दोनों का समन्वय हो अच्छा तो ज्ञान सुख भी होता है समझ भी होती है ब्रह्मचर्य रखना अच्छा है शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास होता है और प्रसन्नता लंबा समय रहता है ये ज्ञान है समझ तो है लेकिन जब सुख की लोलुपता आ जाती है तो ब्रह्मचर्य से आदमी गिरकर विकारी सुख क्षण भर के लिए लेता फिर पस जाता है तो आपको ज्ञान के साथ सुख की भी जरूरत है माना है कि झूठ बोलने में ठीक नहीं है किसी का अहित करने में फायदा नहीं है लेकिन सत्य बोलना चाहिए सत्य बोलते हैं लेकिन जब दुख पड़ता है तो सत्य को छोड़कर असत्य बोलते क्यों सुख के लिए झूठ किस लिए बोलते है? सुख के लिए ब्रह्मचर्य खंडित क्यों करते है? सुख के लिए तो मांग तुम्हारी सुख की है जैसे गंगा जी गंगोत्री से चली गुनगुनाती लहराती हुई गंगा सागर को भाग रही है। गंगा जहाँ से प्रगट हुए वहीं जा रही है ऐसे ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो है तुम आनंद कम्य सचिदानंद परमात्मा से प्रगट हुए हो स्पूरित हुए हो तुम जिसको मैं मैं बोलते हैं ना वो मैं आनंद स्वरूप परमात्मा से स्फूरित हुई वो आनंद स्वरूप परमात्मा तक पहुंचने के लिए ही सारी क्रियाएं करती गंगा जी चली तो गंगा सागर तक पहुंचने की क्रिया करती लेकिन हमने स्वार्थ पारायण होकर उसके बाहर को रोककर एक तालाब बना दिया उसको तो थाम दिया तो वो पानी गंगा सागर तक नहीं पहुँचता ऐसे ही सुख की प्राप्ति की इच्छा है और वो हमारी दौड़ सुबह से शाम तक सुख तक पहुंचने की है लेकिन जहां स्वार्थी एंड्रिक बिना ज्ञान के बिना समझ के सुख की चेष्टा करते हैं तो गंगा को रास्ते में खड्डों में बांध लेते हैं ऐसे हमारे चित्त की धारा को किसी अज्ञान वर्ष मान्यता में हम उदल देते हैं तो हमारा जीवन रास्ते में रुक जाता है गंगा गंगा सागर तक नहीं पहुँच पाती हालांकि प्रयत्न तो हमारा सुख के लिए है लेकिन सुख स्वरूप हमारा आत्मा इस प्रकार का ज्ञान न होने के कारण हम बीच में भटक जाते और जीवन पूरा हो जाता है तो जो जो हम नियम सुनते हैं शास्त्र में या हम स्वीकार करते हैं तब हम खंडित करते हैं जब हमें भय हो जाता है अथवा सुख की लोलुपता हमें घेर लेती है तब हम उसे नीचे आ जाते हैं तो अब क्या करना चाहिए कि भय को और सुख की लौलता को दोनों को मिटाना हो तभी तो ज्ञान की जरूरत पड़ेगी और वह ज्ञान तत्व तो ज्ञान हो अथवा तो तत्व तो तो ज्ञान पाने का सुख पाने का तरकीब योग युक्तियां हो योग का ज्ञान हो तो हमें जब भीतर से सुख मिलने लगेगा तो निर्भयता भी होने लगेगी तो हमारी समझ के खिलाफ हम फिसल नहीं सकेंगे मैंने बताया था अभी कि बाबा जी घूमते घामते पसार हुए सुंदरदास जी महाराज की बात बता रहा था सुंदरदास जी महाराज अच्छे ऊंच कोटि के साक्षात् पुरुष थे नवाब ने उनके चरणों में अपना सिर रखा कि बाबा जी जिस आनंद से तुम आनंदित हो जिस परमात्मा को पाकर तुम तृप्त तुम हुए हो जिस ईश्वर के साक्षात्कार से तुम आत्मरामी हुए हो वो हमें करा दो सुना गया है कि सात जन्मों के पुण्य जब जोर करते हैं तब आत्म साक्षात्कारी पुरुष के दर्शन करने की इच्छा होती है और दूसरे सात जन्मों के पुण्य जब सहयोग करते हैं तब उनके द्वार तक ही पहुंच पाएंगे और तीसरे सात जन्मों के पुण्य अगर नहीं मिलते हैं तो द्वार से लौट के चले जाएंगे या तो बाबा जी चले गए होंगे फिर पहुंचेंगे या तो बाबा जी आने वाले और हम उसके पहले रवाना हो जाएंगे बाबा जी बाद में मिलेंगे अगर तीसरे सात जन्मों के 21 जन्मों के पुण्य जब जोर नहीं करेंगे तब तक साक्षात्कारी महापुरुष का दर्शन नहीं हो सकता और उनके वचनों में विश्वास नहीं हो सकता है स्वल्प पुण्य राजन विश्वासों नहीं हो जाए स्वल्प पुण्य वाले का तो आत्मज्ञानी महापुरुषों के दर्शन और वचन में विश्वास नहीं हो सकता है बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं पुण्यों का पुंज मतलब इक्कीस जन्मो तक के पुण्य कट्ट होते तब सत्संग और आत्मज्ञानी महापुरुषों का दर्शन और वचन मिलता है तो महाराज मुझे आपका दर्शन हुआ अब मैं चाहता हूं कि जिस आत्मरस से जिस आत्मज्ञान से आप हुए हैं वो आत्मा कैसा है उसका अनुभव मुझे कराइए सुंदर जी ने कहा कि मैं एक कासा का कटोरा चाहता हूँ जल भरा हुआ और थोड़ी भभूति चाहता हूँ मंगा सकते हो नवाब के कहा जोश और कोई आज्ञा कमाओ दास हाजिर है तुरंत मंगवा कर का दिया के बर्तन में पानी था स्वच्छ और थोड़ी राख थी बभूती थी सुंदर ने में भभूति मिला ली उसमें बोले नवाब इसमें अपना चेहरा तो देख बोले भगवान दिख नहीं पाएगा इतना तो कीचड़ जैसा हो गया अच्छा मैं दूसरा पानी चाहता हूँ दूसरा पानी मंगाया साफ और उसको अपने हथेली से धक्का दे दिया हिला दिया थोड़ा नवाब को कहा इसमें चेहरा देख बोले चेहरा तो दिख रहा है लेकिन खंड खंड दिख रहा है टुकड़े टुकड़े टुकड़े हिलते हुए पानी में चेहरा अभी भी सा दिख रहा है पानी स्थिर कर अब चेहरा देख महाराज साफ दिखता है महाराज ने पानी ढोल दिया महाराज के घो बैठ गए नवाब ने फिर प्रार्थना की कि महाराज हम लोग कैसे उस परमात्मा को पाए आप कृपा करके हमें मार्ग बताइए सुंदरदास ने कहा कि मैंने मार्ग प्रैक्टिकल बता दिया थ्योरिकल नहीं महाराज हम समझे नहीं जरा विस्तार से कहिए नाथ तब तो सुंदरदास बाबा ने कहा तो पहले राख वाले पानी में तुमको मैंने कहा चेहरा निहारने का तुम तो नहीं निहार पाए नहीं देख पाए क्योंकि पानी मैला था ऐसे ही चित्त जब मैला होता है विषय वासना ज्ञान बिना की समझ बिना की जो पर्याय होती है उससे चित्त मलिन हो जाता है जय श्री कृष्ण बिना की जो क्रियाएं कलाप होते हैं, उससे चित्त मलिन हो जाता है तो चित्त में तुम्हारे उस परमात्मा का मुखड़ा नहीं दिख सकता है फिर आदमी अच्छी पोस्ट पर है चाहे तो लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर सके और फिर भी करप्शन उसे अच्छा नहीं लगता समझे भगवान की उस पर कृपा है लोग चाहे मूर्ख आदमी कुछ भी कह दें के साहब भोले भाले है लेकिन वास्तव में साब समझदार है तो करप्शन का मौका मिला हमने करप्शन नहीं की ब्लैक का मौका मिला हमने ब्लैक नहीं की कपट का मौका मिला लेकिन हमने नहीं किया तो हमारा वो जो राख है ना गोबर है वो चला जाएगा राख चली जाएगी पानी साफ हो जाए पानी तो साफ हो जाएगा फिर भी अपना मुखड़ा आत्म ठीक से नहीं होगा क्योंकि चित्त शुद्ध तो हुआ है लेकिन चित्त को शुद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है हम अच्छा व्यवहार करते हैं सात्विक हैं किसी को दुभाते नहीं हैं ब्लैक नहीं करते करेक्शन नहीं करते हैं बचपन से संतों के पास जाते हैं ये बहुत ईश्वर की कृपा है और धन्यवाद है लेकिन साक्षात्कार के लिए एक कदम और आगे रखना होगा भैया चित्त शुद्ध है इसलिए बैठते ही मन में भगवान की बंदगी याद आने लगती धन्यवाद लेकिन भगवत तत्व का बोध तब तक नहीं होगा साक्षात्कार तब तक नहीं होता है जब तक चित्त की अविद्यावृत्त न हो तीन दोष होते हैं चित्त का मैलापन चित्त का चंचलपन और चित्त को अपने चैतन्य का अभान ज्ञान नहीं तो ध्यान के द्वारा चित्त एकाग्र होता है शुद्ध क्रिया को ज्ञान संयुक्त करने से चित्त शुद्ध होता है शुद्ध चित्त वाले को प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए ध्यान से भी चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध व्यवहार से भी चित्त शुद्ध होता है तो चित्त शुद्ध हुआ पर ध्यान से चित्त को एकाग्र किया जाता है और एकाग्र चित में अगर तत्वग्ञान के संस्कार ठीक ढंग से बैठ गए साक्षात्कार एक बार राजा भरत सिंह जब भारत के विशाल राज्य को छोड़कर फकीर बन गए थे दरवेश बन गए थे पर उसमें? स्वभाव विचरण करते करते किसी गांव से गुजरे तो हलवाई हलवा बना ही हलवा बाराज की ने खुशबू ने सम्राट होकर तो खूब भोग भोगे थे पुराने संस्कार जगाए हलवा खाने की इच्छा हो गई। हाँ। राजा भरतरी ने हलवाई को कहा कि भाई हलवा दे दे हलवा देगा बोले पैसे है तुम्हारे पास पैसे तो नहीं तो बोले बिना पैसे के तो हलवा कैसे मिलेगा पैसे लाओ तो भरतरी ने पूछा पैसे कहा मिलेंगे बोले गांव के दक्षिण दिशा के तरफ दुष्काल राहत कार्य चल रहा है तलाव खोद का वहां जाओ मिट्टी के टोकले उठाओ पैसे मिल जायेंगे शाम महाराज भारत का सम्राट गया है वहां मिट्टी के करंडी उठाया उसने दिन भर मजदूरी की और पैसे मिले पैसे मिले और आ गया हलवाई की दुकान पर वो जो निशा हलवा बनता है ये आप लोग जो ये ठंडा बड़ा ये जो बम्बई का हलवा वो नहीं हलवा आप लोग जिसको बोलते वो हलवा नहीं पहले के जमाने का हलवा अभी संधि लोग बनाते हो बड़ा सुहावना होता हाँ निशास्ते का बनता है गेहूं का पाउडर का बड़ी शक्तिशाली होता है कभी कभी आता है, तो हलवा लिया कुछ थोड़ा रब्बर जैसा होता है ये जो मुंबई में हलवा हलवो ये नहीं है तो हम कुछ नहीं इसका हलवा क्या बोल तो हलवा लिया भरतरी ने कहा कि कोई तलाव तलाव है तलाव। ने कहा कि तलाव तो है लेकिन महाराज गांव के उत्तर दिशा में तलाब दक्षिण दिशा में अब खुद रहा है ना उत्तर दिशा में पुराना है पानी है वहां भरत पहुंचे वहां भरत ने कहा कि अरे मनी तूने राज छोड़ा परिवार छोड़ा भारत का सम्राट है ये छोड़ा और एक हलवे में आकर तू तो टिका अभी तक तुझे तो वो हलवा नहीं मिला उस मुझे तुमने गुला नहीं की करवाए दिन भर तुमने मेरे से करम उठवा जरा से लूली के लाल लड़ाने के लिए बदमाश ज्ञान है ना मन को अगर फिर छूट देंगे तो और छूट ले लेगा भैंस का का गोबर पड़ा था राजा भरत्री ने भारत के सम्राट ने वो पुरला उठाया गोबर का और तलाव के किनारे पहुँचे हैं एक टुकड़ा हलवे का उठाकर मुंह तक लाकर तलाव में फेंकते तो जो मछलियाँ आकर इकट्ठी फिर दूसरे हाथ से गोबर का ग्रास उठाकर मुंह में डाल सके देखा ये हलवा है ऐसे करते करते पूरा हलवा तो चला गया तलाब में और गोबर का काफी हिस्सा चला गया पेट में अब आखिरी एक ग्रास था मन प्रगत हो गया मूर्तिमंत हो कैसे हे नाथ अब तो कृपा कीजिए इतने तो जरा सख्त नहीं दीजिए लेकिन ज्ञान इतना परिपक्व था डरता थी कि तूने इतना इतना मेरे को नचा दिन भर मजूरी करा फिर सब्जियों से तू मुझे गुलाम बनाया आ रहा है और गुलाम में तेरे कभी ऐसे करके हलवा को फेंक दिया मन ने देखा कि किसी वीर के हाथ में लगे एक बार मन आपके आगे हार जाता तो आपके अंदर सौ ताकत आ जाती है और आप मन के आगे हार जाते तो मन को सौ ताकत आ जाती है नचाने के तो जितना ज्ञान हमारा रिपीटेशन होगा ध्यान और ज्ञान का प्रभाव बढ़ेगा उतने हम मन पर विजय पाएंगे और जितना ज्ञान और ध्यान से वंचित होकर क्रिया करेंगे उतना ही मन हम पर विजेता हो जाएगा मैंने सुना सुनाई थी वो कहानी कि एक सेठ को मुनिम ने कहा कि सेठ जी मेरे सात सौ में पूरा नहीं होता मुझे १५०० चाहिए महीने का शेठ ने कहा कि जाओ गेट आउट मुनिम ने कहा कोई हरकत नहीं मैं तो गेट आउट हो जाऊंगा लेकिन आप श्रद्धा के लिए गेट आउट हो जाएंगे शेठ बोलता है बात क्या है बोले मुझे पता है आपने मेरे से जो इनकम टैक्स के फॉर्म भरवाए हैं और जो वही लिखवाई है मैं जानता हूँ तुमने मुझसे जो गलत काम करवा है उसकी की मेरे पास है अगर आप पंद्रह सौ देते तो कोई हरकत नहीं है मैं तो चला जाऊंगा इनकम टैक्स ऑफिसरों के पास सेठ जी ने उसको बोला आप सोलह सौ लेकिन रहो ले क्यों मुनीर जानता था शेठ की विकनेस ऐसे ही हमारे जीवन में अगर ज्ञान और ध्यान नहीं है तो मन हमारी कमजोर जानता है सेठ का इनकम टैक्स मिनिस्टर के साथ अगर सबंध होता तो मुनीम को लात मार देता सेठ का इनकम टैक्स कमिश्नर के साथ सीधा संबंध होता तो मुनीम को बोलता जाए दस बार चला जाए ऐसे ही परमात्मा होती मिनिस्टर का मिनिस्टर उसके साथ संबंध हो जाए तो फिर मुनिम का ज्यादा प्रभाव नहीं हो जब तक तो परमात्मा के साथ संबंध नहीं हुआ है तब तक, तक या तो भैया मुनिम को रुझा के रखो दबे दबे रहो और या तो फिर अपनी योग्यता को ऐसा विकसित कर दो कि जब जैसा चाहे ऐसा मुनिम लेना चाहे लेकिन हम जैसा चाहे ऐसा मुनिम काम करने लगे तो मन तो हमारा है मुनिम लेकिन हम उसके आगे हारते हारते गए हैं तो इस मुनिम ने इतना प्रभाव डाल दिया कि जैसा मन कहता है करवाता है, ऐसा ही करते हैं क्योंकि ज्ञान था नहीं प्रारंभ में ज्ञान और ध्यान का प्रभाव नहीं है तो हम तो दुर्बल हो जाते हैं और हमारा गुलाम भगवान हो जाता है और क्षमा करें जो जो बड़े बड़े धर्मभक्ति छोटे मोटे जो भी दिख रहे दिखते तो हैं बड़े बड़े सेठ बड़े बड़े साहब बड़े बड़े हम क्या क्या दिखते हैं लेकिन गह रहे में गोता मार्शा देखेंगे तो हम सिवा गुलाम की कुछ नहीं गुलामों के कहने में चल रहे हैं सब लोग हम लोग का आप तो खैर हुँ, नहीं होंगे लेकिन हम देखते हैं तो हम मन के कहने में चल पड़ते तो मन की गुलामी जब तक मौजूद रहेगी तब तक, तक महाराज जितने अंश में गुलामी मौजूद है उतने अंश में दुख मौजूद है पराधीनता मौजूद है परतंत्रता मौजूद है तो गुलामी दूर होती है समझ से और सामर्थ्य से तो ज्ञान समझ देता है और ध्यान सामर्थ्य देता है तो सत्कर्म करने से अच्छे कर्म करने से मन शुद्ध होता है ध्यान करने से एकाग्र होता है लेकिन एकाग्रता सदा नहीं तब तो नहीं टिक खरी आने उठत तो बैठत ओ तो वही उठाने का तो कभी हम उसी थिता तो एक प्रश्न पूछा था कल साधकों ने कि जब परमात्मा अमर है और वही हमारा आत्मा है हमने हमारी कभी मौत देखी नहीं और हमारी कभी मौत हो नहीं सकती फिर भी हम मौत से क्यों डरते हैं प्रश्न था हमारी कभी मृत्यु हुई है हमने देखी नहीं दूसरों की देखी हमारी तो देखी नहीं और जो वास्तविक में हम हैं उसकी कभी मौत हो नहीं सकती फिर भी मौत से हम क्यों डरते हैं तो उत्तर है कि वास्तविक में जो हम हैं वो हमने सुना है अनुभव नहीं किया एक बात और हम फिर मौत से क्यों डरते हैं कि जो बॉडिया मरती है जैसे देह मरती है और जन्मती है नाश तो नहीं होता है तो हमें नाश का भय क्यों नाश अगर वास्तविक में किसी का नाश होता ही नहीं तो हमें नाश का भय क्यूं वास्तविक में मौत किसी की होती नहीं तो मौत का भय क्यों ये प्रश्न है देखो एक राय का दाना अथवा मिट्टी का कण रेती का दाना को सब विज्ञानी मिलकर भी नाश नहीं कर सकते उसे दष्ट कर सकते हैं आंखों से ओझल कर सकते हैं लेकिन उसका अस्तित्व यहाँ नहीं तो और कहीं है ठीक है साहब दिवाजी साहब से पूछ के देखो बात ठीक लगती होती ठीक है साहब बिल्कुल ठीक तो एक रेतु का कम नाश नहीं हो सकता तो हमारा नाश कैसे हो सकता है तो संस्कृत में आया है परिवर्तनी नष्टातु या जो रूपांतरित होता है उसको नष्ट धातु लगकर नाश कहा जाता है इसका नाश हो गया नाश नहीं होता रूपांतरित हो जाता है जैसे बीज है बीज रूपांतरित हो गया पौधा पौधा रूपांतरित होकर बीज का नाश हुआ तो पौधा हुआ पौधा का नाश हुआ तो वृक्ष हुआ वृक्ष का नाश हुआ तो लकड़ी हुई लकड़ी का नाश हुआ तो कोलसा हुआ कोलसे का नाश हुआ तो राख हुई राख का नाश हो जाए तो खात रहेगा खात का नाश हो जाए तो फिर पौधा रहेगा बीज रहेगा तो हकीकत में नाश नहीं हुआ रूपांतर हुआ तो रूपांतर जो देखता है वो चैतन्य की माया है और जो रूपांतर को निहारने वाला है वो चैतन्य आत्मा है तो हम चैतन्य आत्मा उसका हमको ज्ञान नहीं है और रूपांतर जो शरीर होता है उसको हम मैं मानते हैं और ऐसी मैं मरती है तो उनकी